श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध कुबलिया पीढ़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश श्री सुखदेव जी कहते हैं काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े भगवान श्री कृष्ण ने रंग के दरवाजे पर पहुंच देखा कि वहाँ महावत की प्रेरणा से कोलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा महावत ओ महावत हम दोनों को रास्ता दे दो हमारे मार्ग से हट जा अरे सुनता नहीं देर मत कर नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुँचाता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया कुबलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सोर्ण में लपेट लिया परंतु भगवान शोण से बाहर सड़क आए और उसे एक घूसा जमा कर, उसके पैरों के बीच में जा छिपे उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलिया पेड़ को बड़ा क्रोध हुआ उसने सूंघ भगवान को अपने शुर से टटोल लिया और पकड़ा भी परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूँछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे सौ हाथ तक पीछे घसीट लाए जैसे गरुण साँप को घसीट हैं जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते हैं वैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहाँ से उठ भाग खड़े हुए उस समय वहां हाथी क्रोध से जल भून रहा था उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दाँत धरती पर मारे जब कुलिया पेड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूढ़ पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में और पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख्य कमल पर पसीने की बूँदें झलक रही थी परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुबलिया पेड़ के बड़े बड़े दाँत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर साधारण मनुष्यों को नर रत्न स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव गोपों को स्वजन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु कंस को मृत्यु अज्ञानियों को विराट योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णुवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर वात्सल्य भयानक विभत्स शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया राजन वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलिया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है उस समय वह बहुत घबरा गया श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं पुष्पों के हार वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते यही नहीं वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभामान हुए परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जनसमुदाय समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देख इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे उत्कंठा से भर गए वे नेत्रों के द्वारा उनके मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों जिह से चाट रहे हों नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर कर हृदय से सटा रहे हों उनके सौंदर्य गुण माधुरी और निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं उंगुली से दिखाकर ये सावली सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था इतने दिनों तक ये वहाँ छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए इन्होंने ही पूतना तृणावर्त शंखचूड़ केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था इन्होंने सात दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया गोपियाँ इनके मंद मंद मुस्कान मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी कहते हैं कि ये यदवंश की रक्षा करेंगे यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि यश और गौरव प्राप्त करेगा ये दूसरे इन्हीं श्याम चंदर के बड़े भाई कमलनयन श्री बलराम जी हैं हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, सुर और बका आदि को मारा है जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे उस समय चारूण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है देखो भाई जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करते हैं उसे हानि उठानी पड़ती है ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगल में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें इसलिए उन्होंने चारूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देशकाल के अनुसार यह बात कही चारूर हम भी इन भोजराज कंश की वनवासी प्रजा हैं हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए इसी में हमारा कल्याण है किंतु चारूर हम लोग अभी बालक हैं इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे कुश्ती समान बलवालों के साथ ही होनी चाहिए जिससे देखने वाले सभा सदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे चारूण ने कहा अजय तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो तुमने अभी अभी हजार हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीढ़ को खेल ही खेल में मार डाला इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुश्तिक लड़ेगा